कार है इसमें प्रारंभ से लेकर के अर्थाध्यास और ज्ञानाभ्यास का विचार चल रहा है इसमें हम भाष्यकार ने दो दृष्टांत दिया तथा चोके अन्भव शुक्ति का ही रजतवदवभाषते एकत्रीयदी सुक्ति का ही रजतवद अवभाषते का रजत के समान भासित होता है एक चंद्रहा एक चंद्रमा दूसरे दो चंद्रमा के समान दिखाई पड़ता है इसमें टीकाकार ने कहा कि ये पहले वाला दृष्टांत निरूपाधिक अहंगार अध्यास दृष्टांत महा निरुपाधिक अहंगार के अध्यास के लिए यह दृष्टांत कहा निरूपाधिक अध्यास एक प्रकार का अध्यास है तो उसके लिए यह दृष्टांत है जिसमें उपाधि नहीं रहती निरूपाधिक अध्यास क्या है आगे बताएंगे इसके आगे ठीक है सम्य धि सिद्ध अधिष्ठान रूपाभिप्राएण शुक्ति का ग्रहणम शुक्ति का ही रजतवद अवभाष इस दृष्टांत में शुक्ति का, का ग्रहण इसलिए किया कि सम्यक भी सिद्ध अधिष्ठान रूपाभिप्राय जो यथार्थ ज्ञान का विषय है वो ही अधिष्ठान बन सकता है सम्यक भी सिद्ध सम्यक ज्ञान के द्वारा सिद्ध अधिष्ठान रूप अभिप्राय अधिष्ठान ऐसा होना चाहिए कि जो पहले से जानता हो या सब लोग जान सकता कोई कोई अधिष्ठान ऐसा आप कहें जिसको कोई नहीं जानता किसी की भी जानकारी में नहीं है ऐसा कोई अधिष्ठान नहीं होता है और उसमें अध्याप नहीं होता है आगे आक्षेप करेंगे इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां सुक्ति का नाम ग्रहण किया इसका मतलब ये सब लोग जानता है सुखिया जानने के योग्य विषय है ऐसे ऋषि भी जानने के योग्य विषय है कोई जानता नहीं ऐसा नहीं है जानने के योग्य विषय में ही अभ्यास संभव है जो जानने के योग्य विषय ना हो उसमें अभ्यास कैसे करेंगे वो अधिष्ठान नहीं बन सकता एक अभ्यास के विषय में एक विशेष बात है तो जहां जहां अध्यास होता है उसका अधिष्ठान योग्य होता योग्य नहीं हो तो उसमें कभी अध्यास नहीं होता इसका आगे और विस्तार करेंगे इस अभिप्राय से यहां सृत्ति का ग्रहण किया करते संप्रयुक्त से मिथ्या रजतत्व भान ये संप्रयुक्त जो व्यवहार योग्य है मिथ्या रजतत्व भान दिया ये मिथ्या रजतवत अवभा ने कहा रजतवत तो में जो वत्कार लगा हुआ है वत्कार वहां लगता है तेन तुल्यम क्रिया चेतवती तेन तुल्य में क्रिया के समानता हो तो उसमें उसका जैसा बोला जाता है तेन तुल्यम क्रिया चेत वती किंतु यहां जो सुतिका में दिखने वाला रजत है वो रजत किसी के समान नहीं है रजतवत है ऐसा कहा अब रजतवत का अर्थ यहाँ रजत रज़द तो रजदवत नहीं होता रजत रज़द, रजतवध होता है क्या नहीं होता रजत से इधर कोई रजतवध होगा रजत से इधर क्या है यहां सुतिका है सुक्तिका रजदवत है क्या वो भी नहीं है क्योंकि सुक्तिका रजदवत है तो फिर वहां रजत का ज्ञान नहीं होना चाहिए सुप्तिका का ज्ञान रजत के रूप में होना चाहिए किंतु ऐसा नहीं सुक्तिका तो वास्तव में रजदवत नहीं है कुछ सादृश्य है उसका चमक लेकर के किंतु रजदवत ऐसा सामान्य में नहीं है और रजत रज़द भी रजतवध नहीं है तो फिर इधर किसके लिए वत्कार का प्रयोग किया रजतवत क्यों कहा है ना तो उसका ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये रजतवत कहने से ये मिथ्या रजत है ऐसा ज्ञान हो जाता है तो मिथ्या तो दिखाने के लिए ये वत्कार मिथ्या रजतत्व भान दिया मिथ्या रजतत्व वहां दिखाई पड़ रहा है रजत जैसा दिखाई पड़ रहा है रजत है? है ही नहीं जो असली जानकारी के अनुसार वो रजत नहीं है वो रजतव दिखाई पड़ रहा है। रजत कभी वहां आया ऐसा नहीं समझ रहा इसलिए क्या हो गया वो मिथ्या हो गया रजत के समान दिखाई पड़ता है वो है ही नहीं सत्यवत भादी सत्य नहीं होता जैसे नाम रूपादी, सत्यवत भादी है सत्य नहीं होता है सत्य जैसा दिखता है और सत्य जैसा करते हैं किन्तु वहां वस्तु ऐसी होती नहीं तब हम उसको कहते हैं मिथ्या इसका मतलब व्यवहार होता है ये कहा ना संप्रयुक्त संप्रयोग होता है संप्रयोग मैंने व्यवहार पहले आया ये शब्द संप्रयोग है व्यवहार है तो संव्यवहार भी बोलते भाष्य का कभी संव्यवहार शब्द प्रयोग करते संव्यवहार बोलने पर व्यवहार है संप्रयोग है तो संप्रयोग तो होना चाहिए संप्रयोग नहीं हो तो वो मिथ्या नहीं होता जैसे बंध्यापुत्र सशस्ंग इत्यादि मिथ्या नहीं है क्यों उसका संप्रयोग नहीं होता मिथ्या में संप्रयोग भी होना चाहिए और वस्तु वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे दिखाई पड़े ये। अब यहाँ रजत जैसा दिखाई पड़ रहा है रजत का संप्रयोग हो रहा है किन्दु रजत नहीं है इतना दिखाने के लिए वहां भाष्यकार ने बत्कार का प्रयोग किया कहा सादृश्य का कोई मतलब नहीं यहाँ किसी को किसी का खास कोई सादृश्य नहीं दिखाया जा रहा है वो जो भी दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं मिथ्या है बोलना है संप्रयोग हो रहा है व्यवहार में है किंतु है ही नहीं नाम रूप ऐसा है नाम रूप व्यवहार में है किंतु नाम रूप को आप ढूंढने जाओ मिलेगा नाम रूप नाम रूप नहीं मिलता है खाली आप पर्ची में लिखते हैं वही होता और कोई आकार वहां दिखाई नहीं पड़ता और हमारे दिमाग में होते हैं याद करके रखते हैं कुछ आकार को याद करते ये नाम रूप उस रूप में सत्य नहीं होता है कल्पित होता है किंतु संभ्रयोग काल में सत्य जी होता है इसलिए मतकार यहां मिथ्यात्व बोध के लिए लगाया एक बताए दोनों में ऐसा ही है अनुभव प्रसिद्ध अर्थो ही क्षमता देखिए एक एक शब्द को लेके बोल रहा है कि शुक्ति का ही क्यों लगाया हि हाँ, इसलिए लगाया क्योंकि अनुभव प्रसिद्ध है वो आपके अनुभव में सिद्ध है हम कह रहे हैं इसलिए मानना है ऐसा नहीं आपके अनुभव से भी यह सिद्ध हो जाएगा तत्काल सिद्ध भी ना हो आगे सिद्ध हो जाता है इसलिए वेदांत आदि ऐसे शास्त्र है आपको कोई बात मनाने के लिए नहीं करते जो बात कहते आपके अनुभव में आया आपका वो बात में प्रमाणित होता इसलिए अप्रमाणित बात नहीं करते आप मान के चले विश्वास करके चले तो आपको ऐसे स्वीकार करना पड़े बदले तो सजा मिले ऐसा नहीं है ये बिल्कुल आप युक्ति से इसको समझ सकते हैं किंतु तत्काल आपको समझने के लिए शायद कमी रह गई हो तो कमी को आप पूरा करके अपने अधिकारित्व तो पूरा करेंगे तो आगे समझ में आएगा इसीलिए अनुभव प्रसिद्ध का विरुद्ध कभी भी वेदांत नहीं बोलता है तो अनुभव प्रसिद्धि तो ही शब्द है ही शब्द अनुभव प्रसिद्धि को दिखा रहा है वैसा तो अवधारण के लिए भी होता है ही शब्द एवा ही इत्यादि अवधारणा होता है निर्धारण के लिए निश्चित रूप से कहने के लिए होता है यहां तो प्रसिद्धि को दिखाने के लिए 10 नंबर टिप्पणी में कहा प्रसिद्ध्यर्थ मैंने प्रसिद्धि दोतक प्रसिद्धि को दिखा बिंब प्रतिबिंबो प्रतिबिंबा चिथो भेदधीवत जीवब्रह्मणों जीवा भेदधीय सोबाधिक भ्रम से दृष्टान्त अब आगे जो दृष्टांत दे रहा है एगस्त चंद्र सद्वितीय यह सोबाधिक भ्रम के पहले निरुबाधिक वाला निरुपाधिक भ्रम था उपाधि के बिना वाला भ्रम यहां उपाधि के साथ वाला भ्रम है तो सोबाधिक भ्रम में क्या दृष्टांत दिया बिंब प्रतिबिंब योग बिंब युक्ति को स्वीकार करते हैं क्योंकि यह जो न्याय निर्णय टीका है पंचपादि का कार्य विवरण प्रस्थान के अनुसार चलता है ज्यादा इसमें बातें विवरण प्रस्थान से लिया गया तो इसीलिए ये बिंब प्रतिबिंब न्याय को ज्यादा बोलेंगे तो बिंब प्रतिबिंब यो जीव और ईश्वर में कैसा संबंध है इत्यादि दिखाने के लिए कैसा जीव बना इसके लिए बिंब प्रतिबिंब न्याय ले रहा है बिंबानाम च प्रतिबिंब नाम से निधो भेद अधिवत प्रतिबिंब वास्तव तो प्रतिबिंब परस्पर जो है भिन्न होता है वास्तव में प्रतिबिंब बिंब ही होता है किंतु प्रतिबिंब में परस्पर भेद होता है जैसा अनेक घड़ों में रखा हुआ पानी है पानी में प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का तो अनेक सूर्य प्रतीत होता है और एक एक घड़े का सूर्य परस्पर भिन्न होता है अन्योन भेद भी रहता है तो प्रतिबिंबान मिठा परस्पर भेद अधीवत भेद बुद्धि के समान जीव ब्रह्मणों जीवा नाम जब भेद अधी जीव और ब्रह्म और जीवों का भी भेद है ये सारा भेद है जीव और ब्रह्म का भेद मानते हैं जीव और ईश्वर का भी भे भेद मानते हैं और परस्पर जीव का भी भेद होता है इस प्रकार का भेद सारा सिद्ध हो रहा है व्यवहार में है ये सारा भेद शास्त्र भी उसके बारे में कहता है तो सोबाधिक भ्रम से दृष्टान्त हम एक सब क्यों हुआ ये भेद बुद्धि सोबाधिक भ्रम के कारण हुआ उपाधि सहित जो अध्यास है उसको सोबाधि कहते हैं। तो सौभाधिक भ्रम का ये दृष्टान्त है एक चंद्रहा सद्वितीय चंद्रमा एक है परमात्मा एक है किंतु अनेक चंद्र दिखाई पड़ता है उसके लिए कारण क्या है जैसा प्रतिबिंब न्यायालय तो अनेक पानी में दिखाई बढ़ने जैसा है और नहीं तो दोष आदि को उपाधि मानेंगे तो वहां चक्षु में दोष है चक्षु में तिम्र रोग हो गया ऐसा रोग हो गया उसकी तो विशेष स्थिति में वो दोष के कारण अनेक दिख रहा है वो दोष उपाधि होता है इसीलिए सद्वितीय द्वितीय जैसा वहां दिखाई पड़ेगा तो परस्पर जीवन में भेद कोई दोष के कारण है उपाधि के कारण है ईश्वर और जीव में भी भेद उपाधि भेद से होता है ऐसा वहां अध्यास होता है किसी को यहां दूसरे दृष्टान से कहा एक ग्रहो व्रहश पूर्ववत यहां जो एक चंद्र सदीय व्यादि में एकत्व ग्रहण और वत्कार का ग्रहण पहले जैसा है मैंने पहले जैसा अर्थ किया चुक्ति का आगे रजतावद उसमें जो अर्थ है वही अर्थ यहां भी लेना चाहिए एक ही सूक्ति का रजत रजत रूप से प्रकट होती है और उसमें वत्कार मिथ्यात्व बोध के लिए लक्षण प्रकरण उपस शब्द अब सद्वितीयी कहा इदी कहने से क्या तात्पर्य है कि अभी तक अभ्यास का लक्षण का विचार चल रहा आह को ध्यान स्मृति स्मृतिरूप परत्र पूर्वतृत्त अवभाष कम के अन्य अन्य धर्म इत्यादि करके विचार किया तो इसका जो लक्षण और प्रकरण दोनों को यहाँ उपसंहार किया तो अभी अध्यात्म का लक्षण हो गया और वो अध्यात्म के संबंध में विचार का प्रकरण पूरा हो गया इसका उपसंहार हो गया इतना दिखाने के लिए ये हो गया मतलब आगे और विचार आरंभ हो जाए इसके पहले हम दृष्टांत दृष्टांत का ही भाष अभी हम इसके बारे में ये जो जितने अभ्यास है न्यासों उनको सब समझेंगे एक एक अभ्यास अभी तक जितना अभ्यास आया ना शुक्ति उपाधि नहीं क्या है उसमें उपाधि नहीं होता शुक्ति क्या है अभी बताएंगे निरुपाधिक क्या है और सदीय तो चंद्र वो स्वबाधिक अभ्यास शुक्ति को रजत समझने के लिए कोई उपाधि नहीं चाहिए इसलिए अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है और जो स्वपाधिक ज्ञान होता है वह अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्ति नहीं होता अधिष्ठान ज्ञान होने पर भी वो रहता है जब उपाधि निवृत्त होगी तभी वो निवृत्त होता है इस प्रकार दोनों में भेद है बहुत सारे भेद है अभी आपको बताएंगे अध्यास में कितने सारे भेद हैं और बहुत इसमें सूक्ष्म विचार किया है माने ये कोई कोई अंश इसमें छोड़ा नहीं यदि इसको ठीक से आप समझेंगे तो आपका अध्यास निवृत्त हो जाएगा जी बहुत तारी दे तारी। तो भी नहीं रजत नहीं दिखाई पड़ता रजत शाइनिंग दिखाई पड़ता है शाइनिंग तो और भी किसी चीजों में भी दिखाई पड़ता है शाइनिंग दिखाई पड़ने मात्र से उसको रजत नहीं मानते वो रजत बुद्धि समाप्त हो जाती अब वो शाइनिंग वहां दिखाई पड़ेगा वो बात अलग है कि रजत मान के फिर नहीं व्यवहार होगा वो अधिष्ठान का जान होने पर रजत की निवृत्ति हो जाती है जैसे रत्ती का ज्ञान हो गया तो शास्त्र तो की निवृत्ति हो जाती है किंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है के ज्ञान में के अभ्यास में अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी अधिष्ठान का पक्का ज्ञान है तब भी वो दोष दिखाई पड़ेगा या जो भी दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता रहेगा कब तक है? जब तक उपाधि की निवृत्ति नहीं होती तब तक दिखाई पड़ेगा इसीलिए ज्ञान होने के बाद भी बाकी जीव भेद के व्यवहार में होता है वो सब व्यवहार ऐसे ही नानी का बना रहेगा क्योंकि सोबाधिक अभ्यास में आता है और आत्मा में जो अनात्मा अध्यास है ये निर्वाधिक है निर्वाधिक होने से अनात्म भाव आत्मा में आत्मा का अनात्मत्व नहीं होगा, आत्मा में आत्मा भाव रहेगा, वो निर्वाधिक होने के कारण उसके कोई वादी निवृत्त हो जाती बाकी जो उपाधि से हो रहा है अंधकरण से लेकर जो जो अभ्यास हुआ है वो सारा बना रहे जब तक उपाधि की निवृत्ति नहीं होगी तब तक बना रहे इसलिए वो व्यवस्था पक्की हो जाती है तो उसमें प्रारब्ध श्रेष्ठ शरीर भी रह जाता है और ज्ञानी की अवस्था भी रह जाता है क्योंकि तो मूल आज्ञान की निवृत्ति ही मुख्य आज्ञान निवृत्ति है उससे मुक्त हो जाता है तो जीवन मुक्ति की स्थिति आ जाती है वो निर्वाधिक है क्योंकि वो नहीं जानता है इतना ही अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है इसके कारण आपको अज्ञान हो गया इसके कारण अभ्यास हो गया अब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है उसके बाद आत्मा को ही आप आत्मा मानेंगे अनात्मा को आत्मा नहीं मानेगी तो ज्ञा ऐसा मानना ये भेद नहीं जानने से फिर वो आगे कंफ्यूजन हो जाए इसलिए दो दृष्टांत दिया इसका भेद जानने के लिए इसके विषय में अन्य ग्रंथों में सब अलग अलग बताया है उसको आपको सुनाएंगे कौन कौन अभ्यास क्या क्या है। है। दो दिशा आत्मा में अनात्मा का अनात्मा में आत्मा का ये दो दृष्टा हाँ वो उनकी अपनी व्याख्या जो भी है वो इधर इधर अभ्यास इधर इधर अभ्यास के लिए नहीं है यहाँ ये इसमें वो अधिष्ठान को लेकर बोल रहे हैं उनकी दृष्टि से अधिष्ठान से लेकर के नहीं है अधिष्ठान के लेकर के पहले वाला अध्यासिकोबाधिक निर्वाधिक ये वो नहीं जानते हैं उनकी वो ये भाषा नहीं जानते हो इसलिए वो, वो अपने ढंग से बोलते आत्मा में अनात्मा का अध्यास अनात्मा में आत्मा का अध्यास का वो उस ढंग से भी कह सकते हैं ऐसा नहीं की नहीं कर सकते क्योंकि एक में अनेक कर रहा है तो एक आत्मा है अनेकत्व वहां भी ऐसा बोल सकते जब अनात्मक हो रहा है वो आगे बता रहे हैं अभी यहाँ उसके विचार नहीं किया भाषाकर आगे जाकर के अभी केवल अध्यास का ही विचार किया है आगे जाके विचार करे वो जो भी जैसा बताते हैं अलग अलग विचार है बहुत विस्तार है इसका तो अध्यास में एक एक अध्यास का पहले अट्ठाध्यास अर्थाध्यास नाम से एक अभ्यास है अर्थाध्यास क्या है जो वस्तु जैसा नहीं है यानी जो जो नहीं है उसको वैसा मानना यह है अर्थाध्यास जैसा रसी सर्प नहीं है रसी को सर्प मानना मतलब अर्थ का संबंध हो गया सुप्ति में रजत इत्यादि ठीक है और उसके बाद जो है ज्ञानाध्यास जिसके बारे में पहले भी बताया था कि जिसमें जिसका ज्ञान नहीं हो सकता उसमें उसका ज्ञान हो जा रहा सीपी में रजत का ज्ञान नहीं हो सकता सामान्य रूप से सीपी में रजत को किसी का ऐसा ज्ञान होता है किंतु सीपी में रजत का ज्ञान हो रहा है ठीक है तो एक तो अर्थाभ्यास दूसरा ज्ञानाभ्यास अर्थाध्यास में क्या है उस वस्तु को दूसरे वस्तु मानना ज्ञान ज्ञानाध्यास में उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान मानना जहां ज्ञान नहीं हो सकता वहां वो ऐसा ज्ञान मान लेगा ये तो सामान्य है स्पष्ट है इसके बाद एक और अध्यास का नाम आगे आएगा प्रत्येक अध्यास दो प्रकार का अध्यास और होता है प्रत्येक अध्यास पराध्यास परागध्यास प्रत्येक अध्यास पराग अध्यास प्रत्येक का अर्थ होता है आंतरिक सबसे आंतरिक अभ्यास वो तो अहंकार को प्रत्येक आत्मा में चैतन्य रूप से अभ्यास करने को प्रत्येक अभ्यास करते अहंकार का प्रत्येक आत्मा में चैतन्य रूप से अभ्यास इसको अस्मद प्रत्यय गोदर शब्द से पहले कहा था इसमद अस्मद प्रत्यय गोदर में दो कहा था उसमें जो अस्मद प्रत्यय गोदर है यह प्रत्येक अभ्यास है और स्मत प्रत्येक गोजन वाला जो अभ्यास है वो पराग अभ्यास उसको कहते हैं यानी बाहर का बाहर करते समय अहंकार से लेके बाहर समझना यहां क्योंकि यहां लक्षणा से चिदात्मा को ले रहे हैं और वाच्य अर्थ से क्षेत्रज्ञ को ले रहे हैं यानी अहंकार को ले रहे हैं दोनों ही ले रहा इसलिए पराग अभ्यास तो प्रत्येक आत्मा का अंधकरण आदि में और बाह्य जो पुत्र भार्य आदि में गृहादि में इंद्रियादि में सब में अभ्यास पराग अध्यास है आत्मा को छोड़कर के जितने भी अध्यास सारे पराग अध्यास उसके बाद में तो चार हो गया ये पांचवा है स्वरूप अध्यास अथवा तादात्म्य अध्यास स्वरूप अध्यास अध्यास दोनों शब्द का प्रयोग होता है इसलिए दोनों शब्द देखना वो एक ही है दोनों अहम इदम ये जो अध्यास है अहम इदम अम इदम ये कहा भाष्यकार ने अहम इदम ये जो अध्यास है ये स्वरूप अध्यास है यानी अहम मनुष्य ऐसा हम मानते हैं अपने स्वरूप को मनुष्य मान रहे मैं कौन हूं मैं मनुष्य हूं ये अध्यास हो गया ना तो यहां आत्मा का स्वरूप पूरा मनुष्यत्व में आ गया उससे अधिक नहीं है ऐसा पूरा मान रहा, इसको कहते हैं स्वरूप अध्यास उसमें वस्तु ऐसा ही हो जाती है और उसका मैंने छठवा अध्यास है संसर्ग अध्यास अथवा संबंध अध्यास संसर्ग अध्यास संसर्ग मान संबंध होता है इसलिए इसलिएसर्दाध्यास संबंध अध्यास दो कहते हैं ये मामा इदम ऐसा जो अभ्यास है इसको संबंध अध्यास कहते हैं। मामा मेरा मेरा करके जब कहते हैं तो पहले स्वरूप अभ्यास होता है उसके बाद में संबंध संबंधाध्यास होता है संबंध अध्यास स्वरूपाध्यास संब के बाद होता है क्योंकि अहम करके अभिमान करने के बाद उस शरीर के साथ उस जाति पादी के साथ अपना संबंधी को बाहर मान करके मामा मामाइदम वैसे तो संबंध करता है बाहर बाहर संबंध करेगा पहले अहंगार में अभ्यास करके बाकी सबका उसके साथ संबंध करेगा इसलिए मामा इदम करके जो अध्यास है मामा देहा मम पुत्रादि इत्यादि अध्यास है वो संसर्ग अभ्यास है ये अध्यास धर्मी अध्यास काल में होता है संसर्ग अभ्यास कब होता है कि धर्मी का जब अभ्यास करते तब होता है धर्म अध्यास करने के बाद ये अध्यास आया उसके बाद है धर्म अध्यास धर्म अध्यास है जैसे जिसके साथ आपने संबंध किया जैसा मनुष्यत्व संबंध किया मनुष्य शरीर के साथ और उसमें स्वरूपाध्यास किया उसके बाद क्या है उसमें जो जो धर्म है शरीर में जो जो धर्म है कृषत्व हां वो जो भी धर्म है उसको अपने में आरोप करना स्थूलत्व कृषत्व इत्यादि का धर्मों का अध्यास करना ये भी आगे भाषिका में स्थूलो हम, स्थूलोहम हम, इत्यादि इसको धर्माध्यास नाम से कहेंगे इसमें अंदर है दोनों में क्योंकि मनुष्य मान करके करना स्वरूपाध्यास होता है फिर उसके बाद तत्संबंधित धर्मों को अपना मानना धर्माध्यास उसके बाद धर्मी अभ्यास ये आठवां है धर्मी अभ्यास शुक्ति में रजत यह धर्मी का अभ्यास हुआ शुक्ति एक धर्मी है क्योंकि उसमें अनेक धर्म रहता है शुक्ति में उसका धर्म है चार वजह के धर्म है उसका आकार भी एक धर्म है अलग अलग तो धर्म रहता है ऐसे शुक्ति में रजत जो धर्मी है उसको अभ्यास किया धर्म वाले को धर्मी करते है ना तो धर्म का धर्मी का अध्यास होने के बाद संबंधाध्यास होता है उसके बाद धर्म का अध्यास होता है धर्मी का अभ्यास फिर संबंधाध्यास संसद का अभ्यास और धर्म का धर्माध्यास ऐसा रहेगा जैसे साक्षिणी अंधकरण से साक्षी धर्मी है क्योंकि साक्षी कूड़स्था आदि स्वरूप वाला है बिल्कुल अलग धर्म ही है अलग धर्म रखने वाला उसमें अंधकरण धर्मों का अध्यास किया अंधकरण के जो उत्पत्ति नाश आदि चंचलत्व आदि सारे का अध्यास किया अहमहम सारे उसमें आ जाता है वो सारे उसी में किया ये सारे उसका धर्म नहीं है साक्षी का धर्म और कुछ है शास्त्र कहता है वो देव सर्वभूदेठ गुठा सर्वव्या सर्व भूदान दरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ये उसका धर्म है किंतु ये अंधकरण धर्मा वहां जोड़ जी इसलिए वहां हो गया धर्मी अध्यास फिर संस्काराध्यास ये नवाध्यास है संस्काराध्यास पूर्व पूर्व बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्तर बुद्धि में अभ्यास करना पहले पहले एक जो हुआ उसके आवृत्ति से दूसरे दूसरे में उसको जोड़ते जाता है यानी पहले आपको एक भ्रम हुआ देहादे अभिमान में कोई भी भ्रम हुआ वो वैसा ही रहा जब जब वो मौका आया तब शरीर में वो भ्रम चलता गया और तत्त कार्य करते समय भी उसमें वो भ्रम आ गया पहले अहंगार में भ्रम करता है उसके बाद मैं करता हूं मैं भोक्ता हूं मैं राजा हूं मैं भिकारी हूं सब तत्त्व धर्मों का अध्यास होता ही रहता है वो संस्कार के कारण होता है पूर्व पूर्व संस्कार उत्तर उत्तर को उत्पन्न करता है इसीलिए जो अहम करके जो अहंगार हमारा होता है वो हो अनवरत चलता ही रहता है क्योंकि जो संस्कार अध्यास इसको बदलने नहीं देता यदि हम सुशुप्ति में जाते हैं तो अहंगार अप्रत्यक्ष हो जाता है फिर भी दूसरा उड़ करके दूसरे दिन उठ के वही अहंकार वापस आ जाता है क्योंकि वो अध्यास गया नहीं अभ्यास वही संस्कार में फिर आ जाता है वो संस्कार फिर नया संस्कार को उत्पन्न करेगा नहीं तो होना क्या था सुषुप्ति में ज्ञान होने के बाद में मैं वहां कुछ भी नहीं हूं ये अहंकार आदि नहीं हुआ। ऐसा ज्ञान होता है वहां तो निरपेक्ष ज्ञान होने से फिर उड़कर के ऐसा अनुभव करना चाहिए था किंतु तो ऐसा नहीं करता पहले वाले को फिर लाता है ये संस्कार रहने के कारण होगा ये बड़ा बलवान होता है संस्कार अध्यास प्रवाह रूप से रहेगा ये पहले कहां प्रवाह रूप से ये अनादि है अब आ गया सोबाधिक अभ्यास अब जो आ गया निरुपाधिक और सोबाधिक अभ्यास सोबाधिक अभ्यास का लक्षण है, हमारे सर्वदर्शन संग्रह में किया है उपाधि सन्निधि प्राप्त क्षोभा विद्या विजृंभित उपाधि अवगम अपोघ्यम आहु सोपाधिगम भ्रम उपाधि के सानिध्य से प्राप्त होता है और उपाधि में जो जो क्षोभा है उपाधि में जो भी विकृति होती है उसी से वो प्रकट हो जाता है क्षोभा अविद्या विक्रम अविद्या जब विकारित हो जाती है अविद्या जब कार्य करने लगती है मन विक्षेप रूप में आ जाता है तब यह प्रगट होता है तो उपाधि सन्निधि प्राप्त क्षोभा विद्या क्षोभा विद्या मैंने यहां शक्ति जो अविद्या है वो उसी के द्वारा प्रकट होता है और उपाधि उपाधि अवगमापोष्यम उपाधि के अवगम अब, होने से उपाधि को हटा देने पर ये हट जाता है इसको शोपाधि भ्रम करते ये कहा होता है कि उपभिद जीवेश्वर भेद उपाधि से युक्त जीवेश्वर भेद जो है ये सौपाधिक भ्रम है क्योंकि जीव की उपाधि है ईश्वर की भी उपाधि है तो जीव की उपाधि तो जो अंधकरण आदि और जो भी अविद्या अविद्यादि जो भी है वो है और वहां ईश्वर के लिए माया उपाधि सर्वज्ञत्व आदि है तो ये जब तक रहेगा तब तक वो अध्यात्म बना रहेगा परस्पर भेद और परस्पर जीवों में भेद होता है एक जीव दूसरा नहीं है क्योंकि तत्व उपाधि के कारण दूसरा है तत्व उपाधि के साथ उसका तालात्म्य होता है एक एक को दूसरे दूसरे नाम से जाना जाता है यह कब निवृत्त तो होगा यावत काल उपाधि रहेगी तावत काल यह रहेगा ज्ञान होने के बाद भी उसका कार्य समाप्त नहीं होगा उपाधि पर्यंत कार्य रहेगा अध्यास नहीं रहता कंतु कार्य रहेगा ये स्थिति रहती है कार्य दिखाई पड़ता रहता इसलिए उपाधि अवगवादस्य नाच उपाधि जाने के बाद ही उसका नाश होगा जैसा दो चंद्रमा दिख रहा है जब तक आंख में दोष है उस उपाधि के कारण दो चंद्रमा दिखेगा आपको मालूम हो गया कि एक ही चंद्रमा है दो नहीं है गलत हो रहा है तब भी वो दो दिखता ही रहे और जैसे मरीची का दिखती है मरुमरीची का जिसको बोलते हैं वो प्रतिबिंब दिखता है अब वहां जो है आपको मालूम हो गया रेत है पानी नहीं है तो भी वो दिखता ही रहे ज्ञान तो हो गया ज्ञान होने पर भ्रम तो निवृत्त हो गया किंतु तो कार्य निवृत्त नहीं हुआ ऐसा है प्रतिबिंब भी ऐसा है जन्म में प्रतिबिंब दिखता है आपको मालूम हो गया ये प्रतिबिंब सत्य नहीं है ये प्रतिबिंब है बिंब ही सत्य है ये झूठा है ऐसा मालूम होने पर भी प्रतिबिंब समाप्त होता है क्या नहीं होता जब तक कान में है, दिखता है यह कार्य करते रहे ज्ञान होने पर भ्रम नहीं होता है पर दुख नहीं होता है किंतु कार्य दिखाई पड़ते रहे किसी न किसी प्रकार से यह ना? इसके लिए एक सद्वीय यह दृष्टान दिया सोभाधिक्रम के अच्छा ये हो गया दसवां ग्रह और ग्यारह अध्यास है निरुपाधिक अभ्यास निपाधिक अभ्यास मुख्य अभ्यास है यह देखिए इसका लक्षण भी वहीं कहा है दोषेण कर्मणा क्षोभिदाज्ञान संभव तत्विद्याधी च्रमों निरूपाधिकोषेण कर्मणा वापी क्षोभिदाज्ञान संभव दोष से कोई दोष रहा अनेक प्रकार के दोष है कर्मादिफल दोष है इन सब दोषों से जन्म आदि भी दोष है ऐसे दोषों से क्षोभित अज्ञान संभव दोष से विकार जो अज्ञान हो गया उस अज्ञान का कार्य है ही तिरुवाधि जो अभ्यास होता है अज्ञान का कार्य सीधा और कब यह निवृत्त होता है तत्व विद्या विरोधी च एम निर्वाध तत्व विद्या का यह विरोधी होता है तत्वज्ञान का विरोधी है इसलिए जब तत्वज्ञान हो जाएगा तो यह निवृत्त हो जाएगा तत्व तो ज्ञान होने के बाद भी फिर वो नहीं दिखाई पड़ता तो आत्मा अहंगार अध्यास आत्मा में अहंगार अध्यास ऐसा था, जो मुख्य अध्यास है आत्मा को अहम मानना ये मुख्य मुख्याभ्यास है ये निरूपाधिक अध्यास है क्योंकि आत्मा का स्वरूप ज्ञान जब तत्व मत्स्य आदि वाक्य के द्वारा हो जाता है उसके बाद फिर अहंकर्तृत्व आदि नहीं रहेगा मन आत्मा में नहीं रहेगा वह अंधकरण में रहता है क्योंकि अंधकरण में सौबाधिक है वो और आत्मा में निर्वाधिक है ये आगे बताएंगे वो एक ही चीज दोनों तरफ है क्योंकि अंधकरण का धर्म लेके हम बैठाया, अब वो अंधकरण में भी है वहां वो तो रहेगा बोलता रहेगा अंधकरण को जोड़ करके किंतु आत्मा को जोड़ के नहीं बोलेगा अब क्या हो रहा है आत्मा को जोड़ के हम पहले बोल रहे है बाद में अंधकरण को बाद में ले जाता है ये अलग हो जाएगा आत्मा को जोड़ के अहम बोल समझना छोड़ दे किंतु अहंकार का कार्य समाप्त नहीं होता है क्यों क्योंकि वो आ, इसके दृष्टि से सोबाधिक है वो अहंकार की दृष्टि अंधकरण की दृष्टि से सौभाधिक है इसलिए वहां वो चलता रहेगा बुद्धिमन सब काम करता रहेगा जब तक उसकी प्रवृत्ति है तब तक, तक है तत्व विद्या तत्व विद्या विरोधी विद्या का यह विरोधी होता है क्योंकि उससे वो नष्ट होता है भ्रमो हाँ। ये निरुपाधिक्रम निपाधिक है और ये कहा होता है कि पूर्व संस्कार आदि से युक्त होकर गए ये अनादिकाल का संस्कार है अविद्या का वो अविद्या संस्कार से युक्त होकर अनुपहित अनुपहित आत्मा में अहंग्व होता है जो अनुपहित आत्मा है अनुपहित आत्मा कौन है जो शुद्ध आत्मा है आ? जो उपाधि के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है कि आत्मा इसको हम साक्षी कहते हैं तो उस आत्मा में शुद्ध आत्मा में इसका संबंध हो गया है इसीलिए उसको निरुपाधिक भ्रम का उपाधि के बिना में उपाधि बाद में आ जाती है ये रजु का दृष्टान यहाँ ले सकते हैं। ऋषि को जानने के बाद फिर सर्प नहीं दिखाई पड़ता आप ऋषि को जानने के बाद आप सर्प देखना चाहे तो भी नहीं हो सकता फिर दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि तो वो चला गया ऐसा चला गया कि जैसे विद्युत विद्युत ऐसा करके कहा है ना जैसे विद्युत एक प्रकाश करके एक बार चमकती है तो सब दिखाई देता है फिर उसके बाद वो चला जाता है ऐसा ही आम जो होता है एक बार वो चमक पड़ गया आत्मा को ज्ञान हो गया उसके बाद में फिर उस आत्मा को अनात्मा मानना संभव ही नहीं वो आत्मा को मरने वाला मानना संभव नहीं है अब चाहे तो भी नहीं हो सकता जब तक वो ज्ञान नहीं होता तब तक, तक संभव है किंतु ज्ञान होने के बाद आप फिर लाना चाहे तो नहीं हो सकता ऋषि को जानने के बाद सर्प फिर वहां नहीं दिखाई पड़ता, कुछ दिन के बाद दिखाई पड़ेगा वो दूसरा कारण है क्योंकि वो ये जो निवृत्ति हुआ है मूलाध्यान की निवृत्ति नहीं तूलाध्यान की निवृत्ति है इसलिए फिर बार बार दिखाई पड़ सकता है किंतु उस काल में रसी को जानने के बाद में फिर सर्प को वहां नहीं देख सकते हैं वो जो हो गया सर्प का डर हो गया वो तो काम करेगा किंतु फिर सर्प तो नहीं दिखाई पड़ता ऐसा ये निर्वाधिक अध्ययन निर्वाधिक अध्यास में ऐसा होता वो दिखाई नहीं पड़ता तो एक जगह दिखाई पड़ रहा है एक जगह दिखाई नहीं पड़ रहा यह उसके बाद में निर्वाधिक ज्ञान के लिए यहां कहा था आप उसको देख सकते तो निर्वाधिक ज्ञान में उपाधि नहीं होने से अधिष्ठान के ज्ञान से कार्य हो जाता है कार्य समाप्त हो जाता है अधिष्ठान के ज्ञान से कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर वहां कार्य नहीं होता अब ये जो पहले कहा ये अभी कितना हो गया 11 अध्यास हो गया उसके बाद और कुछ विकल्प है कि अर्थाध्यास जो पहले कहा है ना अर्थाध्यास का और कई भेद है अर्थाध्यास का भेद में पहले वाला है केवल संबंध अध्यास अर्थाध्यास का और भेद में केवल संबंध अध्यास एक है वो क्या है कि केवल एक तरफ संबंध को लेता है जैसे अनात्मा में आत्मा आत्माध्यास होता है कहा अनात्मा में आत्मा आत्माध्यास उसमें क्या करता है कि अनात्मा का आत्म सादात्म्य संबंध अध्यास होता है किंतु तो आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं होता केवल संबंध अध्यास माने संबंध का ही अध्यास होता है स्वरूप का अध्यास नहीं होता उसको दूसरा नहीं मानता तो अनात्मा आत्मा अध्यास में जैसे दे देखिए दे बाहर का पुत्र आदि दे पुत्र आदि जो है अनात्मा मैंने आत्मा से भिन्न है तो अनात्मा में आत्मा आत्माध्यास हो रहा है आत्मा आत्माध्यास मैंने वो मेरा करके संबंध कर रहा मेरे पुत्र आदि ऐसे संबंध कर रहा है ना संबंध तो कर रहा है और आप, आप, आप जैसा अपने को समझ करके व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार कर रहा है वहां ये मेरा है मैं खा रहा हूं तो उनको भी खाना चाहिए मैं सो रहा हूं तो उनको भी सोना चाहिए मेरे को सुबह हो रहा है तो उनको भी सुबह होना चाहिए सब बोलता है और जो पुत्र मित्र आदि है उस, उनको दुख होने पर अपने को तो दुख भी होता है उनका दुख हमारी दुख सब एक ऐसा होता है किंतु ये सब संबंध अध्यात्त वहां मैं पुत्र हूं ऐसा नहीं बोलता स्वरूप अध्यक्ष नहीं होता मैं पुत्र हूं मैं भारिया हूं मैं आ, घर हूं ऐसा नहीं होता है मेरा घर है उनका जो हो रहा मेरे को है आत्मा का धर्म तो वहां संबंध कर दिया किंतु स्वरूप अध्यास नहीं होता जैसा मैं शरीर हूं बोलता है इसमें स्वरूप अध्यास भी है धर्म अध्यास भी है दोनों है वैसा मैं पुत्र हूं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं समझता इसलिए पुत्र से शत्रुता हो जाती जब तक पुत्र अपनी बात मानते हैं सब कर कुछ करता है तो रहता है उसके बाद में पुत्र नहीं मानता है कपड़ी घूम गया तो छोड़ देता है फिर शत्रु भी हो जाता है कोर्ट में भी जाके लड़ाई भी करते हैं मारपीट भी होता है इसका मतलब क्या था वहां आत्माभ्य नहीं था वो खाली मान लिया था कुछ समय के लिए क्योंकि हमारे साथ में जो प्रियता है प्रियता को थोड़ा सा हमने वहां जोड़ दिया था अब वहां प्रियता समाप्त हो गया था, तो आत्मा समाप्त हो गई ऐसे बदल ऐसे ही आपको जिन जिन विषयों से प्रियता है ना प्रियता आत्मा का धर्म है वो प्रियता आत्मा से वहां लगा देता है और उस प्रियता को हटा दो फिर आपको उसके बारे में चिंता ही होगी ये प्रियता हटाने के लिए वैराग्य चाहिए परम वैराग्य चाहिए तब प्रियता हटती है और प्रियता जब हटेगी तो आप अपने अंदर वैरागी को संबंध कर सकते हैं तो ये जैसा पुत्र मिटा नहीं तो समय से ऐसा होता है प्रियता बांट देते वो प्रियता आत्मा का धर्म मान के वहां संबंध कर देता है कदम इतना ही नहीं अभ्यास वहां नहीं होता इसको कहते केवल संबंध अध्यास अर्थाध्यास का वैकल्पिक भेद है अच्छा उसके बाद संबंध से संबंधी का अभ्यास संबंधे न संबंधी न्यास जैसे आत्मनी देहादि अनात्म संबंध स्वरूपस् अभ्य यहां दोनों का अभ्यास हो रहा है आत्मा में देहादि संबंध का भी अभ्यास हो रहा है आत्मा कौन है देहादि यह मानता है देहादि के साथ आत्मा का वास्तविक एकता नहीं है किंतु आत्मा में देहादि को मानता है और देहादि को धर्म को भी मानता है स्थूल हम बोलता है कौन स्थूल है हाँ हम, कौन जन्म लिया हाँ, वो शरीर जन्म लिया वो धर्म को मान लिया हाँ अब मरने वाला है मरिष्यामी कौन मरिष्यामी शरीर मरिष्यामी है शरीर मरता है उसी को इसमें जोड़ता है यहाँ संबंध संबन्द और संबंधी दोनों का अध्यास हो अर्थ अध्यास का आगे का विकल्प है चौदह अध्यास है हमारे नंबर के हिसाब से केवल धर्म धर्माध्यास ये देखिए केवल धर्म धर्माध्यास भी होता है केवल धर्म का ही अध्यास करता है बाकी अध्यास नहीं करता जैसे आत्मा में स्थूल धर्म श्यामत्वादि इंद्रिय धर्म श्रवण आदि ही किंतु तेषा स्वरूपाध्यास न होती केवल धर्म का अध्यास होता है क्या बोला कि इंद्रिय धर्म श्रवण आदि इंद्रिय इंद्रिय का धर्म है सुनना आदि है ना तो ये तो हम कहते हैं कि मैं सुनता हूं मेरे को सुनाई पड़ रहा है मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा है, है? ये बोलता है ये धर्म को लेके। किंतु मैं श्रवण हूं ऐसा बोलता है क्या मैं कान हूं ऐसा किसी ने कहा आज तक नहीं कहा स्वर्ग धर्म नहीं होता मैं आंख हूं ऐसा नहीं कहता है मुझे दिखाई पड़ता है ये मैं नहीं आंख नहीं दिखाई पड़ने पर मुझे दिखाई नहीं पड़ता इतना कहता है किंतु फिर भी ये नहीं कहता कि मैं आंख हूं ऐसा कहता है कि? मैं नाक हूं मैं हाथ हूं पैर हूं नहीं कहता इसका मतलब क्या है वो आंख को अपना तो मान लिया किंतु उस का अध्यास नहीं हुआ मैं वो हूं ऐसा अभ्यास नहीं हुआ किंतु पूरा देश में तो मैं देस है वो अलग अभ्यास है वहां क्या है संबंधी और संबंध का दोनों का अध्यास किया यहाँ केवल धर्म का अभ्यास कर रहा है स्वरूप का अभ्यास नहीं करता ठीक है ना श्रवण आदि जो इंद्रिय मतलब क्या होगा संबंधी का संबंधी है वो देह का हो गया देह का संबंधी है वो उसमें इंद्रिया आदि है उसमें हम अपना स्वरूप नहीं मानते हो गया मानता है लगा दिया किंतु वो जो मैं हूं करके जो अनुभव हो रहा है वो मेरा मेरी आंख अंधा होने से तो मैं तो अंधा तो हूं मानता है मेरा मेरी नहीं, कम नहीं, कम नहीं ये है ये तो मानता है आ, मेरा है। वो भी मेरा करके बोलता है उधर क्या हो रहा है कि जो देह के साथ उसका तादाद में किया वो देह का जो तादाद में है उसको अपना मान लिया जहाँ देह के साथ हमको धर्म और धर्मी दोनों का अभ्यास हो रहा है वहां संबंध और संबंधी का दोनों का अध्यास हो रहा है वहां अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है इसलिए अध्यास हो गया दोनों का मिला दिया और उसके साथ ये कहें वो अब जो शरीर को स्थूल मानता है धर्म भी उसी में है इसी प्रकार जो काना है वो धर्म भी उसमें है उस प्रकार से उसको मानता है इस प्रकार के मान करके संबंध कट देता है ऐसा स्वरूप अध्यास वहां नहीं मानते धर्मा है, ये क्या धर्माध्यास में केवल धर्माध्यास में स्वरूपाध्यास नहीं इंद्रिया और अच्छा दूसरी बात ये है कि स्थूलत्व धर्म श्याम आदि भी जो होता है इसमें भी थोड़ा सा एक थोड़ी सी एक बात है अब श्याम मन काला होता है मैं काला हूं ये तो कहता है मैं काला हूं मैं गोरा हूं यह कहता है ये भी वास्तव में केवल धर्माध्यास है यह वास्तव में स्वरूपाध्यास नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जहां जहां काला दिखाई पड़ता है वहां वहां मैं हूं ऐसा नहीं मानता श्यामत तो यहां मानता है कि दूसरे में श्यामत दिखाई पड़ रहा है तो वह श्यामतों को नहीं मानता यदि स्यामत मैं होता तो जहां जहां सामत है वो सारा में होना चाहिए थाना अब स्थल है मैं मोटा हूं यह मोटापना बोलता है मैं हूं ऐसा बोलता है किंतु वो मोटापने के साथ संबंध नहीं है उसका वो मोटा शरीर है शरीर के साथ उसका संबंध है उसको लेके वो बोलता है इसलिए वो मोटापना और किसी में है तो उसके साथ संबंध नहीं करेगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मोटापने से उसका संबंध अध्यास नहीं है मोटापना जहां है उसके साथ अभ्यास है उसको उधर मान लिया ये सब केवल धर्माध्यास में आता है धर्म का ही अध्यास होता है वो उसका स्वरूप अध्यास नहीं होता अच्छा उसके बाद है धर्म के साथ धर्मी अध्यास पंद्रवा धर्म के साथ धर्मी अध्यास ये सब चर्चा में आएंगे अभी अध्यास भाषा में ही बहुत कुछ आएगा ये जितने बता रहे हैं धर्म के साथ धर्मी अध्यास है जैसे अंधकरण धर्मों को स्वरूप स्वरूप को दोस करता है अंधकरण के जितने धर्म है उसको भी अध्यास करता है और अंधकरण स्वरूप को भी अपने अंदर अभ्यास करता है लिए धर्म और धर्मी दोनों का अध्यास हो गया और फिर है अध्यास। ये भी अच्छा अध्यास का एक विकल्प है अन्योन्य अध्यास इतने इतना अध्यास इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास में क्या होता है दोनों धर्मों का आपस में अध्यास होगा आत्मरी अनात्मा अनात्मा में आत्मा जैसे तप्त लोभवत तपे हुए लोहे के समान इसमें क्या है जो तपना जो है गर्म होना वो आग का धर्म है और लोहा वो जो आकार है पिंड दिखता है वो लोहा है अब आग को हम लोहे के साथ मिला के बोलते हैं आग का आकार बोलते हैं गोला आकार जो भी आकार है ऐसा आकार बोलते हैं और वो जो लोहे का आकार आग ने ले लिया और आग का जो गर्माइस है लोहे को दे दिया इसलिए दोनों में परस्पर धर्म हो गया लोहे का आकार और पिंडा आकार इत्यादि आग में लाया और उसको गर्माइश को इधर दे दिया अब वो आग हमको दूसरी जगह चाहिए तो हम क्या कहते हैं वो लेके जाओ बोलते उसका नाम लेके जिस, जिस लोग पिंडा का होगा वो लोग लेके जाएंगे तो आग हो जाता है जैसा कोयला कोयला लेके आओ बोलता कोयला मतलब आग है वो आग लेके आने के लिए कहेंगे कोयला लेके आओ तो कोयला लेके आने का अर्थ है कोयला में जो आग है उसको लेके आओ तो आग कोयला दोनों एक हो जाता है परस्पर धर्म का अध्यास हो जाएगा तो तो आदि इधर से आएगा और गर्माय आदि उधर से आएगा अन्योन्या अध्यास होता है जैसा आत्मा में अनात्मा, ये। आत्... अनात्मा में अध्यास ये और अनात्मा में आत्माध्यास ये परस्पर अध्यास पहले कहा इधर इधर अध्यास जिसको कहते हैं अन्योन्यस्मिन अन्योन्य आत्मकदा अन्योन्य धर्मांच अध्यक्ष विवेक अत्यंत विवेकता है, है न उसके बाद अन्यस अन्य धर्म ने दोनों नहीं करेगा एक तरफ ही करेगी दोनों में से एक को करता है जैसे अनात्मनि न आत्मस्वरूप अध्यस्त दे किंतु आत्मनि अनात्मस्वरूप आत्मस्वरूप का स्वरूपाध्यास नहीं होता है किंतु आत्मा में अनात्मा का स्वरूपाध्यास हो गया जैसे अंधकरण का स्वरूपाध्यास आत्मा में हो गया अंधकरण के सारे धर्म को अपने में मान करके मैं करता हूं भोगता हूं न्यादा हूं बिजनादा हूं सब बोलता है तो वो धर्म को इधर मान करके बोलता है स्वरूप उधर ही है और उससे भिन्न नहीं मानता किन्तु अनात्मा जैसे बाहर के विषय का जैसा पहले हमने कहा पुत्र आदि जो है उसमें आत्मा को नहीं मानता है आत्मा धर्म को मान रहा है किंतु आत्मा को नहीं मानता आत्मा धर्म आत्माधर्म कहेंगे प्रिय आदि है मैं प्रिय है अच्छा है इत्यादि है उसके साथ आत्मा धर्म मिला दिया किंतु मैं हूं पुत्र आदि हूं ऐसा नहीं मानता तो वहां एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है धर्माध्यास हो रहा है स्वरूपाध्यास नहीं हो रहा है और यहां अंधकरण आदि में आत्मा में लेंगे तो अंधकरण का धर्म स्वरूप दोनों हो रहा है ऐसा भी होता है अन्य अन्यतर अभ्यास होने वाला आत्मा में अनात्मा का स्वरूप अभ्यास हो जाना यह अंतकरण धर्मों को लेना और का प्रातीतिक है आगंतुक दोषजन्य होता है का अध्यास एक सामान्य रूप से है कि प्रतिधि उत्पन्न होना यह अभ्यास का कारण होता है वो प्रदीधि उत्पन्न होने के लिए कुछ दोष वहां कारण होता है का दोष दोष का हम विभाजन और करेंगे कि का दोष भी होता है का दोष भी होता है सादि दोष भी होता है अनादि दोष भी होता है, अलाग -अलाग है? यह अलग अलग है ये यह का दोष वाले क्या होते हैं अभी कोई दोष आ गया कि उसके कारण हो गए हाँ? जैसे अंधेरा एक आगंधुक दोष है दूरी आगंधुक दोष है अब वहां बहुत दूर में दिखाई नहीं पड़ता थोड़ा आप पास में जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा वो दोष मिट जाता है तब दिखाई पड़ता है और अंधेरा जो है प्रकाश जाने पर घट जाता है तो आगंतुक दोष है, कुछ क्षण के लिए होता है या कुछ समय ज्यादा भी रह सकता है लेकिन आगंतुक दोष से उत्पन्न होने वाले अभ्यास को हटाने के लिए आपको आग वो आगंतुक दोष हटाना पड़ेगा ज्ञान से नहीं चलेगा ऐसा ज्ञान का वहां काम नहीं है आगंतु को दोष हटा दो तो हो जाएगा यह है प्रादीतिक अभ्यास में अंदर है हाँ तो वो हटा दो तो हो जाएगा जैसे आगंतु का दोष जन्य है ना आगंतु का दोष जन्य जो अभ्यास हो प्रादीतिक अभ्यास जैसे सृष्टि का रचना आदि इत्यादि दिखना स्थूर्ण को आप मंश समझना इत्यादि सब प्रादीपिक अभ्यास है अच्छा ये हो गया अठारह अध्याय उसके बाद उन्नीसवा अध्याय है व्यावहारिक अभ्यास ये भी एक मुख्य अध्याय है जैसे पहले सोपाधिक निपाधिक कहा इस प्रकार ये व्यावहारिक अध्यास ये बड़ा पक्का रहता है व्यावहारिक अध्यास मतलब जितने हमने पढ़ाई लिखाई की अपराध विद्या में जितने आता है परात अपरात हा परा और अपराध दो विद्या है यदाक्षर अधिगम्य दे तत्परा वो परा विज्ञा है और बाकी ऋग्वेद साउवेद सब अपरा है तो जितने आपने पढ़ाई की अब वो ऋग्वेद आदि की हो या फिर स्कूल की पढ़ाई हो कॉलेज की पढ़ाई हो बीएचडी हो जित भी हो वो सारे अपरा में आ गया ये अपरा में जितने कुछ है वो सब व्यवहारिक अभ्यास में आया और जो आप प्रतिदिन व्यवहार कर रहा है वो भी व्यवहारिक अभ्यास में आया और जितने कर्मकांड पूजा पाठ पुण्य पाप जो भी सरकारी लोग सब जो भी है वो भी व्यवहारिक अध्यास में आएगा आकाश आदि पंचभूत आदि कार्य है ये भी व्यावहारिक अध्यास में आएगा मतलब अध्यारोप के अंदर गदर, जो जो कहा जाए आत्मा को छोड़ के बाकी सब जो आपको सत्य मान, मान मालूम पड़ रहा है जिसके आधार पर हम ये शास्त्र व्यवहार भी कर रहे हैं ये सब व्यवहारिक अध्यास में आता और उससे छोड़ करके जितने प्रादिवासिक इसके बारे में अन्य अभ्यासों में विचार किया ये व्यवहारिक अभ्यास बड़ा मजबूत रहता है क्यों ये हमारे अध्ययन के आधार पर है ना हमने हमको जो सिखाया गया बचपन से उसके आधार पर ये रूढ़ हो गया इसको ऐसा वैसा नहीं हिला सकते उसको हिलाने के लिए उतना ही मजबूत चाहिए। तब जाके वो हिल सकता है अन्यथा पूर्व निर्धारण को आप नहीं हिला सकते क्योंकि वो हिल गया तो आप समझते हैं कि मैं मर गया मेरा कोई पीछे नहीं ना कोई आया मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया ऐसा कोई सोच सकता है मेरे कुछ जो है प्राप्ति नहीं है ऐसा कोई नहीं सोच सकता इसीलिए वो पीछे रख के काम करता ये व्यवहार या अभ्यास को पकड़ के हम शास्त्र व्यवहार करते हैं इसीलिए हमको शास्त्र पूरा समझ में नहीं आता। क्यों हमेशा हम व्यवहार अभ्यास के मानदंड से शास्त्र को नापते हैं शास्त्र में कुछ तो सुनाई पड़ा ब्रह्म के बारे में जीव के बारे में कर्म के बारे में गरी के बारे में सब सुनाई पड़ा हम सोचता है ये कैसे हो सकता है हमने तो पढ़ाई किया तो इन्होंने ऐसा बोला था ये इधर से उधर की ये कैसे आएगा ये इधर से उधर फैलेगा कैसे है ये सब होता कैसा तो आप कौन से मानदंड से ले रहे हैं पहले वाला मानदंड वो व्यवहारिक अध्यास है तो व्यावहारिक अध्यास जो अज्ञान कृत है उसी से आप ज्ञान को नापने की कोशिश कर रहे हैं कई नाप सकता है नहीं लग सकता इसीलिए वो उलझन में पड़े रहेगा और साधन चलता रहेगा आप ये उलझन को सुलझाते रहेंगे तो आप अलग अलग आचार्यों से सुनने जाएंगे अलग अलग किताब पढ़ेंगे अलग अलग ढंग से भदन करने की कोशिश करेंगे सब कुछ करेंगे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि ये व्यावहारिक अध्यास मजबूत है उसी के नाम से ही आपको सिद्ध करना है ऐसा कोई आचार्य होगा आपके व्यावहारिक अध्यास के अनुकूल बोलेगा वो बोलेगा मुझे समझ में आ समझ में आ गया जब बोले तो सब समझ ना कि कहीं ना कहीं इसी को वो पहले वाले ध्यान के साथ उन्होंने मिला दिया मिला न सर अब समझ में आ गया है सब कुछ ठीक है क्यों पहले हमने जो सीखा वही तो बताया उसको दूसरे ढंग से बताया ऐसा समझता है ये बड़े जादू है ये किसी को पता नहीं चलता ये कैसे काम करता है उसके साथ मिलाना पड़ता है इसीलिए व्यवहार अभ्यास को वेदां एकमात्र ऐसा दर्शन है इसको पूरा व्यवहार अभ्यास मानता है और इसको सारा अध्यारोप मानता और किसी दर्शनकार के अंदर या अभी तक के जितने दर्शन दुनिया में हुआ किसी का अंदर ये हिम्मत नहीं हुआ कि ये घोषित करे कि सब कुछ अध्यायोग के अंतर्गत केवल घोषित नहीं करता है सिद्ध करके दिखाता है इसीलिए ये व्यवहारिक अध्यास होता है उसके आधार पर अभी जो शास्त्र भ्रमण आप कर रहे हैं वो भी इसके अंतर करें हम हाँ, सुना रहे हैं आप सुन रहे हैं फिर अध्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं सब व्यवहारिक अध्यास से आप समझ रहा है इसको हटा के आप देखो आपका अस्तित्व नहीं ले आप घबरा जाएंगे क्या हो रहा है हाँ? समझ में नहीं आए तो व्यवहारिक का आप समझ लीजिए कि आकाश आदि घड़ ब्रह्म में कारणत्व मान करके उसमें कार्य रूप से सबको सिद्ध करना जैसे हम स्टीति की प्रक्रिया साइंस की स्थिति की प्रक्रिया ले, प्रक्रिया ले लो वो भी व्यवहारिक हमारी स्वृति प्रक्रिया ले लो वो भी व्यवहारिक है सांध्य दर्शन आदि न्याय दर्शन आदि सब किसी के भी सृष्टि प्रक्रिया ले लो समझाने के लिए व्यवहारिक है कर्म प्रक्रिया व्यवहारिक है साधन प्रक्रिया व्यवहारिक है गुरु शिष्य संबंध व्यवहारिक है ये सब व्यावहारिक अध्यास में आ गया इसके कारण वो सारा व्यवहार ठीक ठाक चल रहा है उधर इधर उधर कुछ कुछ हिल गया तो हमको दिमाग में खिलता है ऐसा क्यों हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए था अब जैसे शब्द तो प्रयोग करना चाहिए वैसे ही शब्द तो मुझे प्रयोग करना है मेरे को अलग शब्द प्रयोग करेगी ये क्या बोलता है ऐसा समझेंगे क्यों वो ये शब्द आपके व्यावहारिक अभ्यास के साथ मेल नहीं खाता आप अपने व्यवहारिक पक्का मान के बैठे हैं तो मैं इसको पुस्तक कहूं। ही कहूँ तभी आप उसको मानेंगे मैं इसको घड़ कहूं तो ये क्या बोलता है पुस्तक को दिखा करके घड़ बोलता है ऐसा समझेंगे क्या मतलब है आपने इस वस्तु में पुस्तक शब्द का अभ्यास करके उसके बुद्धि आपके अंदर पक्की हो रखी है इसीलिए यह पुस्तक ही है घड़ नहीं हो सकता तो फिर यह ब्रह्म कैसे हो ब्रह्म हो सकता है अभी यह पुस्तक ही है यह पक्की है इसको ब्रह्म बना सकते हैं आप यह जब घड़ नहीं बन सकता यह जब वस्त्र नहीं बन सकता यह तो ब्रह्म कैसे बनेगा ब्रह्म भी नहीं बन सकता क्योंकि यह पुस्तक ज्ञान आप छोड़ना नहीं चाहते इसको बदलना नहीं चाहते इसलिए कल से आप जितने जान हुआ उसको सब बदल करके बोल के देखिए विचार करके देखिए तो पूरा उल्टा हो जाएगा खोपड़ी जो है बिल्कुल बोलेगा ये भाई कुछ गड़बड़ हो गया कल से बाढ़ में नहीं जाना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है क्योंकि सारा उल्टा कर देता और उल्टा किए गए न कोई रास्ता नहीं यह व्यावहारिक अभ्यास है ये व्यावहारिक अध्यास इत्यादि करके जो उन्नीस अध्यास अभी बताए है इनमें दो प्रकार है एक तो साधी है और अनाधि है इनमें कुछ अध्यास साधी होते हैं जैसे आप जानते हैं सूत्री में रजस देखना सर्प में सर्पों को देखना इत्यादि जो है सब साधी अभ्यास है और कुछ जो है अनादि अभ्यास होते हैं जैसे आत्मा में अनात्मा को देखा शरीर आदि के साथ अंधकरण आदि के साथ जो जो अभ्यास है ये सब अनादि अभ्यास तो पूरे अभ्यास का दो वर्ग होगा सादी और अनादि दी वाले क्या है आगंतुक दोष से होगा तो आगंत दोष निवारण से वो हट जाएंगे किंतु तो अनादि अनादिध्यास नहीं हटेगा अनादि अध्यास को हटाने के लिए विशेष प्रयत्न चाहिए तो अनादिध्यास अध्यास दो हो गया अच्छा उसके बाद में साधि अध्यास ना आधी से युक्त दिखाई पड़ता है शुरू और अंत दिखाई पड़ता है जैसे रजू सर ये सब साधी है अनादि अध्यास है ब्रह्म में जगत का अध्यास आत्मा में अनात्मा का अध्यास ये सब अनादि अध्यास जितने भी गिनाए है ना इनमें आप देख लेना जिसको जो जुड़ेगा उसमें साधी और अनादि देख लेना, जहां आ, साधी दिखाई पड़े वो साधी है अर्थाध्यास दोनों दोनों आता है स्वास्थ्य ज्ञानाध्यास में भी दोनों दोनों आता है अच्छा उसके बाद ये अनादि अध्यास भी दो प्रकार का है साधि अध्यास अनादि में अनादि अनादिध्यास फिर दो प्रकार का है कि स्वरूप अध्यास स्वरूपेण अनादि और प्रवाह रूपेण अनादि स्वरूपेण अनादि और प्रवाह रूपेण अनादि ये जैसे अजन्य आत्मा में स्वरूपेण अनादित्व है जो जो वस्तु में आप अध्यास कर रहे हैं उसका अधिष्ठान यदि अजन्य है मन अजन्मा है आत्मा अजन्मा है तो आत्मा में जो अनात्मा का अध्यास हुआ वो स्वरूप अध्यास स्वरूप आदि, स्वरूप का अनादि और बाकी जितने भी हो जो जन्य वस्तु है जैसे जगत आदि में ज, जगत आदि जन्य है जगत जगत का अध्यास ब्रह्म में हो गया इसका संबंध है तो ये क्या है ये अनादि तो है किंतु प्रवाह रूपेण अनादि स्वरूपेण अनादि नहीं है प्रवाह रूपेण अनादि इसमें अंदर क्या है कि प्रवाह रूप अनादि में आपको कई सृष्टि होती हुई पता चलता है कि सृष्टि की कोई प्रक्रिया आपको मालूम पड़ती है कि आज जैसा अभी बिग बैंग थियरी बोल रहे हैं कि वहां से लेके वो धीरे धीरे धीरे बढ़ता गया वो फटता गया क्या क्या होता गया विकास होता गया तो एक प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है ना तो यह प्रवाह रूपेण अनादि को दिखाता है किंतु आत्मा में ऐसा कुछ भी आप दिखा नहीं सकते हैं कि कब से कोई अंदर हुआ नहीं दिखाई पड़ता कब से आपने अपने को अहंगार मान लिया पता नहीं है ये कोई नहीं बोल सकता कब से आप अपने को मनुष्य मान करके जीवात्मा मान रहे हैं ये मालूम नहीं है नहीं मालूम होने से ये अनादि शुरू भेगा और नैसर्ग को लोह व्यवहार है वो जन्म से ही लेके आता तो कहां से कब किस दिवित से शुरू हुआ नहीं बोल सकता जगत के लिए कुछ प्रक्रिया बोल भी सकते हैं ढूंढ सकता है इसलिए प्रवाह रूपेणा स्वरूप रूपेण दो अनादि हो गया ये जितने भी अभी तक उन्नीस अध्यास जितने भी बोले ना अभी प्रकार जो भी बोले हैं ये सारे अज्ञानकृत अध्यास हैं ये तो अध्यास अज्ञानकृत ही है अज्ञानकृत अध्यास किंतु एक ऐसा अध्यास है अभी बीसवा अभ्यास जिसको आहार्य अध्यास करके ये आहार्य अध्यास अज्ञानकृत नहीं होता शास्त्र विधि के द्वारा अध्यारोपित किया गया एक विशेष भाव को ये आहार्य अध्यास करते जैसे भगवान पत्थर के मूर्ति को भगवान मानना एक लोहे का मूर्ति बनाकर के, के उसको भगवान मानता है पत्थर को ला करके पूजा करता है उसको शिवजी मार के पूजा करता है ये भी अध्यास है किंतु ये आहार्य अध्यास है शास्त्र के द्वारा या गुरु परंपरा के द्वारा शिष्टाचार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और आप जानता है कि यह पत्थर को लेकर के हमने रखा और भगवान मान के पूजा करें साल ग्राम में हरी यह आहारी अध्यास इसलिए यह अज्ञान कृद्ध नहीं है क्योंकि पहले जानता है इसलिए अज्ञान को हटाने का कोई मतलब नहीं आप अभ्यास करके ध्यान भजन करेंगे तो उससे आपको कुछ फल प्राप्त होगा शास्त्र कहता है जो जो फल है वो प्राप्त इसीलिए कोई भी पत्थर को पूजा नहीं करता है। लोग बोलते लोग पत्थर की पूजा करते हैं पत्थर को कोई पूजा ही नहीं करता है जो भी पूजा कर रहा है वो भगवान को पूजा करता है क्योंकि तो पत्थर को भगवान मान के पूजा कर और जो अपने बुद्धि से पत्थर को भगवान नहीं मान सकता वो पूजा नहीं कर सकता ये अध्यय रोप है ये अध्याय के अंदर में शास्त्र अध्ययारोह शिष्टाचार के अध्ययन जैसे परंपरा से अध्यायोग किन्तु यह अच्छा कृत नहीं ये अंदर है इसीलिए भाष्यकार ने पहले वाक्य में मिथ्या कहा था मैं उस समय बताया कि अन्य अध्याप भी होता है जिसका संबंध करके होता है किंतु तो मिथ्या नहीं होता ये मिथ्या यदि भविधुम युक्त मिथ्या बनना चाहिए अज्ञान कृत होना है ये, ये दोनों में अंदर है इसीलिए लोग कहते हैं वेदांत सीखने के बाद में भगवान कहीं भी कहीं मंदिर में भगवान दिखाई नहीं पड़ता उनको मंदिर को नमस्कार नहीं करता किसी से प्रणाम नहीं करता और बोलता है सर्वम खलविदम भ्र... ब्रह्मा अगर जब सर्वम खलविदम तो ब्रह्मा जब आपको मालूम पड़ गया तो मंदिर में नहीं हुआ भगवान मंदिर में नहीं दिखाई पड़े क्योंकि तो मंदिर में दिखाई पड़ा तो बाकी जो वेदां नहीं है भक्त लोग है अन्य लोग है जो उनके दृष्टि से जो नीचे है वो लोग पूजा कर रहे हैं हम भी पूजा करेंगे तो क्या हो जाए वो तो गुरुबाद का पूजा नहीं करेंगे भगवान की पूजा नहीं करेंगे बिल्कुल गलत बोला ये अशास्त्रीय है और ऐसे जो कहते हैं उनको बिल्कुल वेदांत के बारे में ज्ञान नहीं है क्योंकि वेदांत तो सीधा उल्टा बोलता है भगवान विभूति योग में एकादित अध्याय में क्या बोला कि सारे मेरा रूप है आप किसी को भी पकड़ के पूजा करो पिपल का पेड़ का पूजा करो नदी को पूजा करो पहाड़ को पूजा करो हाँ फिर मछली को पूजा करो घोड़े को पूजा करो किसको नहीं बोला सबको बोल दिया तो आप जो चाहे है तो पूजा कर सकते हैं यद्यपि तो यह भी बताया इसीलिए वो दृष्टि में भेद है ये इस प्रकार की बहुत सारी भावनाएं परिषद में है ये आहार्य अभ्यास के अंतर्गत मान के उसमें फल होता है और फल अच्छा होता है जो आप संकल्प करते हैं वो फल होता है और केवल सालग्राम की पूजा करते करते आप तक पाप सकते क्योंकि वो शास्त्रीय विधि से जा रहा है अज्ञान नहीं है शास्त्र जो मार्ग बता रहे उसी के द्वारा जा रहा है इसलिए भगवान को जाकर के वहां मंदिर में प्रणाम करके प्रार्थना करने पर भगवान से फल मिलता है क्यों वो शास्त्र कृत है वो प्रार्थना करने से उनका दुख दूर हो जाता है फल भी प्राप्त होता है वहां कोई भी कल्पना नहीं है काल्पनिक है ऐसा नहीं अपने मन के भाव से है और जो भी हमें प्राप्त होता है मन के भाव से प्राप्त होता है इस प्रकार से हम बीस प्रकार के अध्यास के बारे में विचार किया या ग्रंथों से संग्रहित किया आपको सुना है